गीता तत्वचिंतन पुनर्जन्मीमांसा तीन मनुष्य योनि से निम्न योनियों में जाना अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है क्या जीव के पीछे की योनि में जाना संभव है एक बार जिसने मनुष्य योनि प्राप्त कर ली वह फिर से क्या नीचे की पशु कीटाद योनि में जा सकता है इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हाँ जीव का निम्न योनियों में जाना संभव है पुनर्जन्म का सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है जैसे जीव अपने पुण्य कर्मों के भोग के लिए स्वर्गादि उच्च लोकों को जाता है वैसे ही वह अपने जघन्य पाप कर्मों के फल भोग के लिए निम्न योनियों को प्राप्त हुआ करता है जैसे देव योनियां भोग योनियां है वैसे ही निम्न योनियां भी भोग योनिया है एकमात्र मनुष्य की योनि ही कर्मयोनि है जहाँ मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपनी नियति का अपने भावी जीवन का निर्माण कर सकता है और करता है मनुष्यतर अन्य सभी योनियां मात्र भोग योनियां हैं जहाँ कोई कर्म नहीं किए जा सकते जहाँ केवल कर्मों का फल भोग ही किया जा सकता है जैसे जीव अपने पुण्य कर्मों का फल स्वर्गादि में भोग कर अपने बचे हुए संचित संस्कारों का भोग करने के लिए पुनः मनुष्य योनि में प्रवेश करता है वैसे ही निम्न योनियों में अपने पाप कर्मों का फल भोगकर वह अपने शेष संचित संस्कारों के फल स्वरूप पुनः मानव योनि में आता है और इस प्रकार जन्मांतरण का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अपनी दिव्य स्वरूपता को पूरी तरह से अभिव्यक्ति नहीं कर लेता वही पूर्णता की अवस्था है जिसे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्यान, आत्मसाक्षात्कार, निर्विकल्प समाधि ईश्वर दर्शन मोक्ष आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है मोक्ष का तात्पर्य जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह मोक्ष या ब्रह्म ज्ञान की अवस्था कैसी है जो जन्मांतरण के क्रम को समाप्त कर देती है इसके उत्तर में कहा जाता है कि जब मनुष्य मन को साधना के द्वारा तुरय अवस्था में ले जाता है तो ज्ञानाग्नि के ताप से वह दग्ध हो जाता है इसका तात्पर्य यह कि कारण शरीर ज्ञान के उत्ताप में संबोधि के क्षण में जलकर नष्ट हो जाता है अहमभाव के प्रदग्ध हो जाने से करतापन नष्ट हो जाता है इसलिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात नौने वाले कर्मों का संस्कार ही पैदा नहीं होता अर्थात क्रिमाण संस्कार की परंपरा भी निर्वीज हो जाती है कर्म का संस्कार तभी पैदा होता है जब उसके पीछे कर्तापन का भाव हो उस प्रकार संचित संस्कार तो जल जाते हैं और क्रियमाण संस्कारों का उत्पत्ति बंद हो जाती है तब केवल रह जाता है प्रारब्ध जिसका नाश भोग से ही होता है जैसे पंखा चल रहा है हम उसका बटन ऑफ कर देते हैं इसके इससे पंखा उसी क्षण बंद नहीं हो जाता बल्कि तब तक घूमता रहता है जब तक उसमें पूर्व में प्राप्त गति शेष है इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति मानो कर्म के बटन को आप कर देना है संचित संस्कार नष्ट हो गए और नए संस्कार नहीं बनते बस प्रारब्ध संस्कार के द्वारा जीवन की गाड़ी चलती रहती है इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं मन आदि सभी है पर उनकी बांधने की शक्ति नष्ट हो जाती है जली हुई रस्सी दिखने में रस्सी के ही समान दिखती है पर उसमें बांधने की क्षमता नहीं होती थोड़ा फू करने से ही राख बनकर उड़ जाती है ऐसा ही ज्ञानी का मन होता है आकार तो मन का बना हुआ है इसीलिए उसे भी सब प्रकार की संवेदनाएं होती दिखती है पर यह मन उसे बांध नहीं पाता प्रारब्ध का वेग समाप्त होते ही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों नष्ट हो जाते हैं कारण शरीर तो पहले ही जल चुका है इस प्रकार सूक्ष्म और कारण शरीरों के जल जाने से आवागमन करने वाले देहाभिमानी जीव का अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है और वह अपनी आत्मस्वरूपता को अनुभूति कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है यही विदेह मुक्ति की अवस्था कहलाती है